ऑफिस से उठकर जा ही रहा था कि तभी लोकल पुलिस की तरफ से विक्रांत और उसकी टीम के लिए ब्रेकफास्ट भेजा गया लेकिन इस वक्त विक्रांत ब्रेकफास्ट करने के तनिक भी बोर्ड में नहीं था ऐसे में वो सीधे ही शिप के उस रूम की तरफ चल पड़ा जहाँ पर चैंपियन पिक्चर्स के मैनेजर समेत सभी सीनियर ऑफिसर को बैठाया गया था चैंपियन पिक्चर्स के मैनेजर का नाम योगेश गुलाटी था उम्र महज पचपन वर्ष थी सिर के आधे बार झड़ चुके थे और आंखों पर बड़ा लेंस वाला चश्मा जाहिर कर रहा था कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मैनेजर का काम कितने टेंशन वाला होता है खैर योगेश गुलाटी का लुक टिपिकल बॉस वाला था जिससे सभी इम्प्लाई डर कर रहते हैं। हालांकि जब योगेश गुलाटी को ये पता चला कि सेंट्रल सीआईडी से आई की स्पेशल टीम का लीडर उससे बात करने के लिए आया हुआ है तो फिर उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था वो पहले से ही विक्रांत का नाम जानता था तो so, उसने जैसे विक्रांत को देखा भागता हुआ उसके करीब पहुंचा और कहने लगा विक्रांत सर प्लीज आप जल्दी से जल्दी को अरेस्ट कीजिए मेरे पूरे क्रू मेबर का खून हुआ है विक्रांत ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना सिर हिलाते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी एक चेयर खींच उसके सामने बैठ गया वहाँ बैठते उसने चैंपियन पिक्चर के मैनेजर योगेश ऐसी कहा ये बताओ की तुम्हारी सारी क्रू टीम एक साथ यहाँ कैसे आई विक्रांत का सवाल सुनकर मैनेजर साहब सख्ते में आ गए उसके साथ ही वहाँ पर बैठे चैंपियन पिक्चर्स के अन्य लोग भी हैरत में पड़ गए उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर विक्रांत इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है सब एक दूसरे की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगे जबकि कंपनी के मैनेजर योगेश के चेहरे से तो पानी के झरने की तरह पसीना निकल रहा था किसी को उम्मीद नहीं थी की विक्रांत सीधे ही इस तरह का सवाल कर सकता है खैर कुछ देर तक सन्नाटे के बाद मैनेजर गुराठी ने कहा ये सब ये सब तो हमारी मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है हाँ किसी और ने भी सहमति जताते हुए कहा आ, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग फिल्म की स्क्रिप्ट और कहानी के अनुसार टीम का सेटअप करते हैं ये सब कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से होता है जो सुटेबल लोग होते हैं उनकी टीम बनाकर फिर शूटिंग के लिए भेज दिया जाता है अच्छा हाँ अभी याद आया मैनेजर गुलाटी ने अपना सीरियल आते हुए कहा इस बार तो टीम का सेटअप नौशाद अली ने किया था उसी ने अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट चुने थे नौशाद का नाम सुनते विक्रांत चौकन्ना उठा पल भर में उसके दिमाग में तरह तरह के खाल उमड़ने शुरू हो उठे डायरेक्टर रविचंद्रन कैमरा मैन अनिकेत और एक्टर प्रसाद मैनेजर गुलाटी एक एक करके सबका नाम याद करके अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा इन सभी लोगों का नाम हमें स्क्रिप्ट राइटर नौशाद ने दिया था वो इन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहता था इन लोगों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी थी हाँ वहाँ मौजूद एक और शख्स ने हामी भरते हुए कहा ललिता कौशिक प्रसाद और बहादुर ये सब लोग बहुत दिन से डायरेक्टर रविचंद्रन के साथ काम कर रहे थे विक्रांत सर मेरे पास क्रू में काम करने वाले सभी लोगों की एक लिस्ट है मैनेजर गुलाटी ने कहा लाइट हाउस की शूटिंग में कुल सैतीस लोगों की टीम थी लेकिन चूंकि शूटिंग खत्म होने वाली थी इसलिए ज्यादातर लोग वहां से वापस लौट चुके थे पर जितने लोगो का काम बाकी था उतने लोग ही वहाँ मौजूद थे बहुत कम लोग बच्चे थे और हाँ समनता मैनेजर गुलाटी ने आगे बोलते हुए कहा प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद स्क्रिप्ट राइटर नौशाद ने कहा था उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कोई चार्मिंग और अच्छी फिगर वाले लीड एक्ट्रेस चाहिए इसी वजह से हम लोगों ने समान को चूज किया था फिर उसने आगे कहा आपको तो पता ही होगा ये लो बजट की प्रोडक्शन कंपनी है हमारे पास सिर्फ 10 लाख का बजट था ऐसे में हम लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था जैसे ही हम लोगों ने समानता का ऑडिशन देखा तुरंत ही उसे फाइनल कर दिया था विक्रांत ने फिर अपनी बोहें टेढ़ी करते हुए कहा अच्छा ये बताओ ये स्क्रिप्ट राइटर को किसने अथॉरिटी दी थी कि वो फिल्म के लिए कास्टिंग का काम करे ज्यादातर ये काम तो फिल्म के डायरेक्टर का होता है ना मैनेजर गुलाटी ने फिर अपने माथे पर आ रहे पसीने को पहुँचते हुए कहा एक्चुअली क्या है सर हमारी इस इंडस्ट्री में सीनियरिटी ज्यादा मैटर करती है हमारे जैसी छोटी कंपनी के लिए नौशाद जैसा सीनियर राइटर बिल्कुल राइट पर्सन था वो बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर है फिर उसने आगे कहा भले ही मैं कंपनी का मैनेजर हूं लेकिन फिर भी मैं कोई डिसीजन खुद से नहीं लेता ये लोग जो बोलते हैं मैं बस वही कर देता हूं सब काम इनके एडवाइस के साथ ही करता हूं इस तरह से बोलते हुए मैनेजर गुलाटी ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मुझे सच में अभी तक यकीन नहीं हो रहा है की हमारे ग्रुप का ही कोई मेम्बर इतना खतरनाक साबित हो सकता है पता नहीं कौन था सर आप लोगो को अभी तक मर्डर का पता चल गया क्या विक्रांत ने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग अभी तक नौशाद के ख्याल में डूबा हुआ था कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौशाद ही दयाकर रेडी के साथ काम कर रहा है उसने दयाकर रेडी की मदद की लेकिन फिर भी दयाकर ने उसका मर्डर कर दिया अगर ऐसा है तो फिर राइटर नौशाद के पेट पर क्रॉस साइन क्यूँ बनाया गया था उसका क्या मतलब हो सकता है ये सब सोचते हुए अचानक ऐसी विक्रांत के दिमाग में कुछ आया उसने फिर तुरंत ही सवाल किया अच्छा ये दयाकर को कैसे क्रू टीम में शामिल किया गया था दयाकर रेडी मैनेजर गुलाटी ने अपनी टेडी करते हुए कहा दयाकर कौन है? पहली बार उसका नाम सुन रहा हूं। क्या? वो वो सपोर्टिंग एक्टर था ना विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाल कर दयाकर रेड्डी की फोटो उन लोगों को दिखाते हुए कहा अब ये मत कहना कि तुम लोग इसे अब भी नहीं पहचान रहे हो ओ, अचानक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी के एक बंदे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ये तो वो एक्टर है न जिसको हमने अपनी आखिरी फिल्म में चूज किया था बहुत छोटा सा रोल था इसका इसके बाद तो हमने इसको किसी फिल्म में कास्ट ही नहीं किया था फिर ये यहाँ बीच पर क्या कर रहा था अचानक से मैनेजर गुलाटी को कुछ याद आया उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसके बारे में डायरेक्टर रविचंद्रन ने मुझसे बात की थी उसने बताया था कि लड़का काफी टैलेंटेड है और फिल्म में कोई छोटा सा रोल था उसी के लिए इसे लिया था क्या फिल्म का डायरेक्टर रविचंद्रन उसने इस लड़के को चूज किया था विक्रांत गहरी सोच में पड़ गया कहीं ऐसा तो नहीं है की डॉक्टर रविचंद्रन भी दया करके साथ इन्वॉल्व था ऑफिस में लौट कर जब विक्रांत ने वहाँ मौजूद लोगों को चैंपियन पिक्चर्स के लोगों के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया तो फिर सबसे पहले समंता ने बोलते हुए कहा दयाकर रेडी ने डायरेक्टर रविचंद्रन को दो लाख रुपए इस फिल्म में रोल पाने के लिए दिए थे फिर उसने आगे कहा जहाँ तक मुझे पता है कि रविचंद्रन काफी परेशान चल रहा था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही थी अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और उसमे उसको काफी नुकसान हो गया था कुछ उधार भी था उसके ऊपर समंता ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा दयाकर को इस फिल्म में रोल पाने के लिए सिर्फ दो लाख रूपए देने थे जबकि जिस करेक्टर के लिए दयाकर इतने पैसे दे रहा था उसे कोई भी प्ले कर सकता था यहाँ तक ये बहादुर भी ये रोल प्ले कर सकता था अब अगर ऐसे रोल के लिए रविचंद्रन को कोई दो लाख रुपए दे रहा था तो भला उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी और दूसरी चीज ये भी थी कि दयाकर की एज भी बहुत कम थी सो वो इस करेक्टर के लिए बेस्ट कैंडिडेट था समता की बात सुनने के बाद विक्रांत ने बुदबुदाते हुए कहा मतलब के दयाकर ने इस फिल्म में रोल पाने के लिए डायरेक्टर रवि चंद्रन को घूस दिया था